नमस्कार मैं हूँ मीता वाशिष्ठ और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं जब बातें करते हैं तो काफी हमें मोटिवेशन मिलता है इंस्परेशन मिलता है और हर व्यक्ति का अपना एक अलग जीवन शैली है अलग एक मोटिवेशन है उनका एक नया अंदाज होता है तो आइए ऐसे ही कुछ बातें हम लोग आज सुनेंगे अपने जीवन में मोटिवेशन लेंगे तो हमारे साथ आज महाराष्ट्र लोनावाला से शशि जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से शशि जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते मैं लोनावला में रहती हूँ हम जॉइंट जॉइंट परिवार है हमारा सब मुझे एक बेटी है और दो बेटे हैं और हमारी होटल का बिजनेस है यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेस है यहाँ पे हिल स्टेशन है सब लोग आते हैं यहाँ पे बॉम्बे और पूना से यहाँ सैटरडे संडे घूमने के लिए और बहुत शांत वातावरण है यहाँ का तो हम लोग मंदिर वगैरह तो जाते ही थे तो एक बार ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी स्परिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमारे घर के पास में ही है तो हमें पता ही नहीं था कि वो इतना पास में है तो एक बार वहाँ पे उनकी प्रदर्शनी लगी थी जिसमें वो बीके के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब वहाँ पे पता चलता था तो हम लोग वहाँ पे गए और आ, बिल्कुल वहाँ पर निःशुल्क मेडिटेशन सिखाने का प्रोग्राम था और काफ़ी सुंदर प्रदर्शनी थी तो हम सब परिवार के साथ में वहाँ गए और इतना अच्छा लगा वहाँ पे हम लोग को कि हाँ जिस चीज़ की मुझे तलाश थी तो मैं काफ़ी टाइम से मैं जो ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ और हमारे जो भगवान की सही पहचान वो क्या थी तो मुझे वहाँ जाती ही मिली और वो वो क्षण मैं भूल नहीं सकती हूँ कि जो मुझे अनुभव हुआ कि इतने टाइम से मैं जिस चीज़ के लिए तलाश कर रही थी मुझे वहाँ पे मिली और वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आज तक करती हूँ बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है जो हम, हमें खुद की पहचान और भगवान की पहचान देके कैसे जीवन में खुश रहना है और परिवार के साथ में रहते हुए कैसे संबंध और संपर्क में हमें समय सबके साथ में जोड़ के चलना है वो वहाँ पे इतना सुंदर तरीके से सिखाया जाता है धन्यवाद रेडियो मधुबन का जो मुझे ये अवसर दिया बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जो आपको मेडिटेशन का जो एक प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को और ईश्वर की शक्तियां या अनुभव रोज कर रहे हैं और आप रेगुलर जा रहे हैं वहाँ पर तो खुशी हुई है में। और मैं चाहूँगा जैसे आप लोनावाला में रहते हैं तो एक हिल स्टेशन है सभी लोग इसके बारे में बताते हैं और एक फेमस गाना भी हम लोग बीच बीच में सुनते हैं आदि का खंडाला ऐसा कुछ है तो वो भी मना आपके लोनावाला के पास में कोई खंडाला जैसा एरिया है सुना हमने मैं देखा नहीं है कभी आ, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ ऐसा क्या है हिल स्टेशन वना भाई बिल्कुल माउंट आबू जैसा है या कैसा है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और लोग जहाँ उस जगह पे किन किन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं किस लिए आते हैं लोनावला और खंडल एकदम नजदीक है सिर्फ तीन किलोमीटर का अंतर है और वहाँ पे बारिश के टाइम पे इतना सुंदर वातावरण हो जाता है कि पहाड़ों से जब झरने बहते हैं तो वो देखने लायक होते हैं और जो भी आते हैं पर्यटक वो उसमें नहा के नहाते हैं वहाँ पर और इन्जॉय करते हैं तो वो जो एक इतनी हरियाली हो जाती है और ऐसा वातावरण हो जाता है सब लोग मतलब उस वक्त तो इतनी भीड़ हो जाती है कि देखने लायक सीन होता है वहाँ पे बहुत ही प्यारा है वो बहुत सुंदर है मतलब हम लोग खुद वहाँ पे जाते हैं और वो चीज़ को एंजॉय करते हैं और सब जब हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम वहाँ लेके जाते हैं हाँ हमारा होटल भी है और बहुत बहुत ही मतलब सुंदर लगता है कि हाँ इतनी बेस्ट प्लेस पर हम लोग यहाँ पर हैं और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर एक नारायणी धाम करके ऐसे मंदिर बनाया हुआ है वो तो इतनी सुंदर वो देवी का जो दर्शन करते ही ऐसे मन को सुकून मिलता है वहाँ पे दोनों टाइम पे प्रसाद बढ़ता है और इतने सुंदर रोज़ के गार्डन है वहाँ पे तो जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ के दर्शन करते हैं और वहाँ पे लंच डिनर भी बहुत एकदम कम पैसे में वहाँ पे मिलता है तो जो भी टूरिस्ट प्रसाद के रूप में मिलता है और बहुत मिनिमम उसका कॉस्ट रहता है तो जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं तो वो एक बहुत अच्छी प्लेस है फिर वैक्स म्यूज़ियम है वो भी बहुत सुंदर है एकदम जैसे फॉरेन में यूरोप में जो वैक्स म्यूज़ियम है उसकी बराबरी का ही है मतलब आप देख सकते हैं इतना सुंदर है मतलब वहाँ पर तो वो भी बहुत सुंदर है फिर वाटरफॉल है पास में वेट एनजॉय वो भी काफ़ी बड़ा है तो बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है कि जो भी आते हैं उनका समय सफल हो जाता है शशि जी बहुत सारी बातें आपने बता दिया मुझे लगता है कि राजस्थान गुजरात के सारे लोग आपको जो अभी सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं और भी अलग अलग स्टेट में देश विदेश में उनको लग रहा होंगे कि लोनावाला एक बार जरूर जाना चाहिए <laughs> क्योंकि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और बताया लगता है कि आप रोजी वो खुशी फील करते हैं तो लोगों को खुशी देने का काम करते हैं और बहुत ही अच्छा आपने बताया लोनावाला के बारे में और मुझे भी खुशी हो रहा है अभी अंदर से जिज्ञासा हो रहा है कि कब मुझे कोई लेके कर और ये सारी चीज़ें दिखा दें <laughs> तो आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जब आध्यात्म से जुड़ जाते हैं या फिर वैसे भी आपको कहीं पीसफुल वातावरण में आप रहते हो तो बड़ा अच्छा फील करते हैं और इसके साथ में संगीत भी हमें जो है हमारे मन को एक शक्ति देता है तो किस टाइप के म्यूज़िक आप सुनते हैं और बिजनेस आपका है तो शायद म्यूज़िक भी अंदर चलता होगा <laughs> क्योंकि लोगों को एंटरटेन करने का एक तरीका है तो किस टाइप के म्यूज़िक आपके पसंदीदा हैं और कोई गीत आपको पुराने अगर अच्छे लगते हैं तो एक गीत का एक लाइन ज़रूर बताइए गुनगुना दीजिए हम मुझे जो स्पिरिचुअल टाइप के जो गीत होते हैं जिसमें कुछ मीनिंग होता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ तो उनके जो इतने सुंदर मेडिटेशन जो गीत होते हैं उन्हीं को मैं सुनती हूँ और उसे एक मेरे जीवन में एक नई किरण भर देती है मुझे रोज़ वापस अपने कार्य करने के लिए मुझे ये गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती है जो हम लोग के ब्रह्मा कुमारी से ही एक गीत है नई सुबह की नई किरण आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन जैसे जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया और मुझे लगता है कि इस गीत को हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं ताकि हमें भी वो अनुभूति जो आप करते हैं वो हम लोग कर पाएंगे आप सुनाए हैं रेड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो शांति नमस्कार मैं ब्रह्मा कुमारी गोदावरी संचालिका मूलुल सब मुंबई रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सभी भाई बहनों को जो भी सुन रहे हैं उन सभी को नए वर्ष की 2020 की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सदा खुश रहो हंसते रहो और ये एफएम को सुनते रहो, रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना का लुटाते रहो खजी लुटाते रहो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा प्लीजेंट गीत जो है आध्यात्मिक गीत आपने सुना और जो हमारे मन के तार उस परमात्मा के साथ जोड़ देता है नई सुबह की नई किरण आओ कर ले प्रभु मिलन क्या बात है बहुत ही प्यारा सा लिरिक्स जिसने भी लिखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद एंड शशि जी बहुत ही प्यारा सा आपने याद कराने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो आइए आगे बढ़ते हैं शशि जी एक और बात पूछना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे हम लोग किताबें वगैरह पढ़ते हैं शायद आप भी कुछ बुक्स रीडिंग किए होंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जन स्पिरिचुअल संतों में से जैसे आपके महाराष्ट्र की बात करें तो पिछली बार कुछ लोग हमारे पास आए थे रेडियो में तो संत तुकार और ज्ञानेश्वरी पे उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी वहाँ के बड़े संत हुए ये लोग तो ऐसे संतों के बारे में क्योंकि महाराष्ट्र एक संतों की नगरी भी ऐसा कहा जाता है और महान राष्ट्र है तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के संतों के बारे में जो आपको प्लीजेंट लगता है आपको अपील करता है उनके बारे में बताइए वैसे तो जो भी संत हुए हैं सबकी अपने अपनी एक एक आध्यात्मिक जर्नी थी और क्वालिटी थी तो मैं सभी से बहुत इंस्पायर होती हूं और जो भी उनके जीवन में उन्होंने कैसे मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और कैसे तपस्या करी वो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूं जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी है तुकार महाराज जी उनके जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आई फिर भी उस उन्होंने अपनी हिम्मत रखे और अपने अभी जीवन को आगे बढ़ाया वही हमें बहुत अच्छा लगता है और जो हम घर में रहते हैं तो बच्चे भी वही पढ़ते हैं जैसे शिवाजी महाराज है उनको कैसे उनकी मम्मी ने बहुत हमेशा मतलब अच्छे सबके लिए देश के लिए अच्छा करना और वैसे जो अच्छी अच्छी बातें बताई वैसे ही हम इंस्पायर होते हैं और हम भी घर में ऐसे ही बच्चों को भी वही बताते हैं कि अच्छे जो अपने मेन संस्कार हैं अपने खुद के शांति प्रेम सुख सभी को सुख देना तो मैं उसी पे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ एक संत तुकाराम की जैसे आपने बात की कोई भी संत महात्मा हो उनके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण जो आपको बहुत जैसे हानि बताते हैं बता। जब संत तुकार के जीवन में जब उनके ऊपर जब उनके गाँव में जब अकाल पड़ गया था और उनके पास काफ़ी कुछ अनाज था घर में और उनकी जो पूरा परिवार था तो जब उन्होंने देखा कि पूरे गांव में लोगों के पास में खाने के लिए भी नहीं है और उन्होंने देखा कि अरे मेरे पास मेरे परिवार के लिए रखा हुआ है तो उन्होंने पूरा अनाज का खोल दिया कि सारा परिवार पूरा गांव है जो मेरा परिवार है और उन्होंने अपना अनाज था वो सब पूरे गाँव में बाँट के और सभी को एक परिवार के रूप में दिखा तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि एक विश्व एक हमारा परिवार है तो जब हम विश्व के लिए ऐसी भावनाएं रखेंगे तो अपना आप जो देना है वो लेना बन जाता है मतलब कि हमें अपना आप वो चीजें मिल जाती है और हमारी स्थिति भी ऊंच होती जाती है ऊंची होती जाती है शशि जी बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया विश्व बंधुत्व की जो सबके लिए प्यार जो है Uh, कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम्पल हम लोग जब सुनते हैं समझते हैं और उस भावनाओं को जब अपने जीवन में लाते हैं तो वो बड़ा अच्छा फील कराता है और कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करना ही संतों ने बताया उन्होंने भी किया है और हम सभी को प्रेरणा यही देते हैं कि मानव से सेवा ही ईश्वर सेवा है जब हम लोग अपने हम या हमारे जो परिवार हैं या हमारे पड़ोस वाले हैं उनको कहीं ना कहीं हम छोटा सा भी हेल्प कर ले समय पर जैसे कोई अचानक बीमार हो गया और हॉस्पिटल पहुंचाना है आपने पहुंचा दिया समय पर तो उनकी जो है तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं अगर हम लोग इस छोटे छोटे कामों में भी हेल्प कर लेते हैं तो बहुत बड़ा जो है योगदान हम समाज के लिए देते हैं और ये संत महात्माओं की जीवन कहानी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये मोटिवेशन हमें ये प्रेरणा मिलती है तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को शशि बहन जो बता रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी वो बातें आती होगी आपने भी किसी संत को पढ़ा होगा कहानी सुनी होगी उनके बारे में जब भी आपको मुश्किल लगता है कि आपका जीवन बहुत संघर्ष के साथ गुजर रहा है तो ऐसे समय मैं यही कहूँगा कि किसी भी संत की कहानी या उनके उदाहरण या उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना को याद कर लीजिए दे। देखिए आपको तुरंत मोटिवेशन मिलेगा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपका जो स्ट्रेस uh, है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा और आपको एक नया मोटिवेशन एक ऊर्जा मिल जाएगा जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि तो मुश्किलों का आना जाना तो जीवन में लगा ही रहता है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को डिप्रेस में रखना ये हमारी गलती है कहीं भी मुश्किल नहीं हो ऐसा कोई भी व्यक्ति ने दुनिया में जिसके पास कोई मुश्किल ना आया हो तो इसीलिए हमें ऐसे सिचुएशन में ऐसी बातों को याद रखना है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है अदरवाइज फिर दुनिया में जो मेडिसिन है उसे लेते हुए भी हम लोग बीमारी से मुक्त नहीं होते सिर्फ टेम्प्ररी हमें जो है डायवर्शन uh, मिल जाता या हम सो जाते हैं या फिर वो हमारे दिमाग में uh, विचार नहीं आने देते हैं विचारों को दबा देते हैं तो इस वजह से कंटिन्यू आपको मेडिसिन लेना पड़ता है तो हम लोग uh, सही टेक्निक यही है कि जैसे शशि बहन ने बताया उनको वो चीज़ अच्छी लगी और थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे वो खुश रहते हैं तो आप भी किसी तरह से मेडिटेशन सीखें और उसका प्रैक्टिस करें तो भी आप बच सकते हैं अपने जीवन में खुश रह सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शशि जी आपने जो बातें बताई और जो गीत आपने सुनाया बड़ा ही खूबसूरत जो है गीत आपने सुनाया और जाते जाते आप सबके लिए एक मैसेज के रूप में क्या संदेश आप देना चाहेंगे बेसिकली जब मैंने सीखा तो मैंने वही सोचा कि मुझे ये जीवन मिला है तो मैं अच्छे से अच्छे कार्य करूँ उस जीवन में और अपने आप को कैसे खुश रखूँ और मेरे संपर्क व संबंध में जो भी है उन्हें मैं कैसे खुश रहूँ जब मैं खुद खुश रहूँगी तो बाकी भी लोग सब खुश रहेंगे और समय पे मैं सबकी मदद करूँ तो वही मैं एक मैसेज दूँगी कि हर एक को स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए जिससे उन्हें जीवन जीने की कला भी पता चलती है और एक ताकत भी मिलती है और एक हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम अब सही राह पे जा रहे हैं और मेडिटेशन करने से बहुत एकदम दिल को सुकून मिलता है और हमारे जो भी हिसाब किताब है कर्मों के वो भी हमें चुक करने के लिए भगवान की मदद मिलती है शशि जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आपको जो ये जीवन मिला है इसे हमेशा जो है सेवा में और खुद को खोज रखने के लिए आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया और बहुत ही अच्छा मैसेज भी आपने दिया कि जब भी हमको समय मिलता है हम दूसरों की मदद करें तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ शशि जी से जो बातें हुई उसमें कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिला होगा अपने जीवन में जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुश्किल है तो इन चीजों को जरूर याद कीजिए आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप सदा खुश रहें, मस्त रहे, रहे ऐसी मुझे और शशि जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कर रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधी तो कर उनका खैर मकदम आती है है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है अग्नि में तपके सोना है और बिनखरता अग्नि में तपके सोना है और बिनखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी क दिन लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारीक दिन होगा विशाल तरोवर वो बीज जो पड़ा है